महाभारत आदि पर्व आदिपर्व सप्तपंचाशदतमोध्याय ब्राह्मणी का स्वयं मरने के लिए उद्यत होकर पति से जीवित रहने के लिए अनुरोध करना ब्राह्मण्युवाच न संतापस्तया कार्य प्राकृत कर संताप कालोजम वैद्य से तब विद्यते ब्राह्मणी बोली प्राणनाथ आपको साधारण मनुष्यों की भांति कभी संताप नहीं करना चाहिए आप विद्वान हैं आपके लिए यह संताप का अवसर नहीं है अवश्यम निधनम सर्वे गंतव्यम यह मानव अवश्यम भा वै संतापो नेह विद्यते एक न एक दिन संसार में सभी मनुष्यों को अवश्य मरना पड़ेगा अतः जो बात अवश्य होने वाली है उसके लिए यहाँ शोक करने की आवश्यकता नहीं है भार्पुत्रोथ दुहिता सर्वत्मा व्यथाम जही सब बुद्ध्यास्यामी एतद्धि चेत नार्याह कार्य लोके सनातनम परित्यज्य पर भरती हित पत्नी पुत्र और पुत्री ये सब अपने ही लिए अभीष्ट होते हैं आप उत्तम बुद्धि विवेक का आश्रय लेकर शोक संताप छोड़िए मैं स्वयं वहाँ राक्षस के समीप चली जाऊँगी पत्नी के लिए लोक में सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों की भी निछावर करके पति की भलाई करे तथ्य त्र कृतम कर्म तवापेदम सुखावम भवत्यम मूत्र चाक्षयम लोक स्निश्च यशस्कर पति के हित के लिए किया हुआ मेरा वह प्राणोत्सर्ग रूप कर्म आपके लिए तो सुख कारक होगा ही मेरे लिए भी परलोक में अक्षय सुख का साधक और इस लोक में यथ की प्राप्ति कराने वाला होगा एस चुरुर्धर्मों प्रभक्षा्य हम तव अर्थस्य तव तो धर्मच भूजानत्र प्रदेशते यह सबसे बड़ा धर्म है जो मैं आपसे बता रहे हूँ इसमें आपके लिए अधिक से अधिक स्वार्थ और धर्म का लाभ दिखाई देता है यदर्थ मेस्ते भार्य प्राप्त चौथ स्वया मयी कन्या चैका कुमार चाह जिस उद्देश्य से पत्नी की अभिलाषा की जाती है आपने वह उद्देश्य मुझसे सिद्ध कर लिया है एक पुत्री और एक पुत्र आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हो चुके हैं इस प्रकार आपने मुझे भी उर्ण कर दिया है समर्थ पोषण चाथे सुचयो रक्षण तथा न तो हम सुचयो सकता तथा रक्षण पोषणे इन दोनों संतानों का पालन पोषण और संरक्षण करने में आप समर्थ हैं आपकी तरह मैं इन दोनों के पालन पोषण तथा रक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकूँगी मम हे तद्भिनाया सर्वप्राण धनेश्वर कथम श्याम सुतौ बालौ भरे यम च कथम तहम मेरे सर्वस्व के स्वामी प्राणेश्वर आपके न रहने पर मेरे इन दोनों बच्चों की क्या दशा होगी मैं किस तरह इन बालकों का भरण पोषण करूंगी कथम हे विधवा नाथा बालपुत्रा बिना स्वया मिथुनम जेवैश्या में सिता साधुगते पति मेरा पुत्र अभी बालक है आपके बिना मैं अनाथ विधवा सन्मार्ग पर स्थित रहकर इन दोनों बच्चों को कैसे झिलाऊँगी अहम कृतावलिप्त प्रार्थनाना विमा सुताम अयुक्त तब तो संबंधे कथम सक्षा विरक्षित जो आपके यहाँ संबंध करने के सर्वथा अयोग्य है ऐसे अहंकारी और घमंडी लोग जब मुझसे इस कन्या को मांगेंगे, तब मैं उनसे इनकी रक्षा कैसे कर सकूंगी? सकूँगी उत्सृष्ट मूम प्राथयते यथा खगा प्राथयंते जना सर्वे पतिनाम तथा स्त्रि साहम विचाल्यमि प्राथम दुरात्म सातुम पति न सक्षा भी सज्जनेष्ठे अच्छा दिजोत्तम जैसे पक्षी पृथ्वी पर डाले हुए मांस के टुकड़े को लेने के लिए चपटते हैं उसी प्रकार सब लोग विधवा स्त्री को वश में करना चाहते हैं द्विजश्रेष्ठ दुराचारी मनुष्य जब बार बार मुझसे यातना करते हुए मुझे मर्यादा से विचलित करने की चेष्टा करेंगे उस समय मैं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अभिलषित मार्ग पर स्थिर नहीं रह सकूँगी कथम तो कुलश्य काम इमा बनाघसम पितृ पैता महे मार्ग नियोग तुम अहम आपके कुल के इस एकमात्र निरपराध बालिका को मैं बाप दादों के द्वारा पालित धर्म मार्ग पर लगाए रखने में कैसे समर्थ होंगी कथम सक्षाम बाले स्मिन्न गुण नाधातुम स्थित अनाथे अनाथ सर्वतोलुप्त यथातम धर्मदर्शिमान् आप धर्म के ज्ञाता हैं आप जैसे अपने बालक को सदगुणी बना सकते हैं उस प्रकार मैं आपके न रहने पर सब ओर से आश्रयहीन हुए इस अनाथ बालक में वांछने उत्तम गुणों का आधान कैसे कर सकूँगी इमा अभी चहते बालामार परिभूय अनारहा प्राथय शुद्धा वेद जैसे अनधिकारी शुद्र वेद की श्रुति को प्राप्त करना चाहता हो उसी प्रकार अयोग्य पुरुष मेरी अवहेलना करके आपकी इस अनाथ बालिका को भी ग्रहण करना चाहेंगे ताम चेदह नित्येयम तद्गुण रूप प्रीयता प्रमथ्य नाम हरे युस्ते हरिध्व हरिद्वार इवा ध्वरात् आपके ही उत्तम गुणों से संपन्न अपने इस पुत्री को यदि मैं उन अयोग्य पुरुषों के हाथ में न देना चाहूँगी तो वे बलपूर्वक इसे उसी प्रकार हर ले जाएंगे जैसे कौमें यज्ञ से हविष्य का भाग लेकर उड़ जाए सम्प्रेक्ष माणा ते नान रूप अनर्हन्ना चापी सुता तव अवज्ञाता चलो केसु तथा अजान थे अवलिप्त हे ब्रह्मन् हि ब्रह्मण न संशय ब्रह्मण आपके इस पुत्र को आपके अनुरूप न देखकर और आपके इस पुत्री को भी अयोग्य पुरुष के वश में पड़ी देखकर तथा लोक में घमंडी मनुष्यों द्वारा अपमानित हो अपने को पूर्व सम्मानित अवस्था में न पाकर मैं प्राण त्याग दूंगी इसमें संशय नहीं है तौ तो चहीनौ महा बाल तया तो चथात्मच बिश्यताम न संदेहो मत्स्यालक्ष जैसे पानी सूख जाने पर वहां की मछलियां नष्ट हो जाती है उसी प्रकार मुझसे और आपसे रहित होकर अपने ये दोनों बच्चे निसंदेह नष्ट हो जाएंगे त्रियम सर्वथाप्यम विनशेषहत्य संशय तया मां तस्मा पर नाथ इस प्रकार आपके बिना मैं और ये दोनों बच्चे तीनों ही सर्वथा विनष्ट हो जाएंगे इसमें तनिक भी संशय नहीं है इसलिए आप केवल मुझे त्याग दीजिए व्यष्टिषा परा पूर्वं पूर्व भर तो पराँ गतिम ग्रह्मण सपुत्राण ये धर्म विदो पुत्रवती स्त्रियॉँ यदि अपने पति से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो यह उनके लिए परम सौभाग्य की बात है धर्मज्ञ विद्वान ऐसा ही मानते हैं मृतम ददाति हि पिता मृतम माता मित सु अमितस्य से दाता का पति नाभिनदती पिता माता और पुत्र ये सब परिमित मात्रा में ही सुख देते हैं अपरिमित सुख को देने वाला तो केवल पति है ऐसे पति का कौन स्त्री आदर नहीं करेगी परित्यक्त सुतचा दुहितते तथा मया बाधवा च पर तदर्थ जीवित च मे आर्य पुत्र आपके लिए मैंने यह पुत्र और पुत्री भी छोड़ दी समस्त बंधु बांधवों को भी छोड़ दिया और अब अपना यह जीवन भी त्याग देने को उद्यत हूँ यज्ञ स्तपोभनियम दान विविधस्था विशिष ते स्त्री भर तो नि प्रिय स्थिति स्त्री यदि सदा अपने स्वामी के प्रिय और हित में लगी रहे तो यह उसके लिए बड़े बड़े यज्ञों तपस्याओं नियमों और नाना प्रकार के दानों से भी बढ़कर है तदिदम य चिकित्सा में धर्मम परम संतम इष्टम चव हितम च तब चव कुल अतः मैं जो यह कार्य करना चाहती हूँ यह श्रेष्ठ पुरुषों से सम्मत धर्म है और आपके तथा इसकूल के लिए सर्वथा अनुकूल एवं हितकारक है इष्टान चाप्य पत्याणि द्रव्याणि सुहृद प्रिया आपद धर्म प्रमोक्षाय भार्या चाप्य सताम मतम अनुकूल संतान धन प्रिय सुहृद तथा पत्नी ये सभी आपद धर्म से छूटने के लिए ही वांछनी है ऐसा साधु पुरुषों का मत है आप धरथे धनम रक्षे दारान रक्षे धन ही रफी आत्मान सततम रक्षे दार ही धन ही आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करे और स्त्री तथा धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करे दुष्टां दृष्टा दृष्टफला दुष्ट भार्पुत्रो धनम गृह सर्वेत बुधा ना भी सनिश्चय पत्नी पुत्र धन और घर ये सब वस्तुएं दृष्ट और अदृष्टफल लौकिक और पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहणी है विद्वानों का यह निश्चय है एक तो वुलम कृष्णम आत्मा व कुलवर्धन न समम सर्वे वे बुधाना में संश्चय एक ओर संपूर्ण कुल हो और दूसरी ओर उस कुल की वृद्धि करने वाला शरीर हो तो उन दोनों की तुलना करने पर वह सारा कुल उस शरीर के बराबर नहीं हो सकता यह विद्वानों का निश्चय है सहकुर स्व मया कार्यम तार नमात्मां मा मर्य तो तो परिपालय आर्य अतः आप मेरे द्वारा अभिष्ट कार्य की सिद्धि कीजिए और स्वयं प्रयत्न करके अपने को इस संकट से बचाइए मुझे राक्षस के पास जाने की आज्ञा दीजिए और मेरे दोनों बच्चों का पालन कीजिए अवध्याम श्रीअमृत्याहुर धर्मज्ञा धर्म निश्चय धर्मज्ञान राक्षसा नहामी धर्मज्ञ विद्वानों ने धर्म निर्णय के प्रसंग में नारी को अवध्य बताया है राक्षसों को भी लोग धर्मज्ञ कहते हैं इसलिए संभव है वह राक्षस भी मुझे स्त्री समझकर न मारे निशंशय वध पुंसा स्त्रीण संशय वध अतो अथो मांव धर्मज्ञ प्रस्थापियम थी पुरुष वहाँ जाए तो वह राक्षस उसका वध कर ही डालेगा इसमें संशय नहीं है परंतु स्त्रियों के वध में संदेह है यदि राक्षस ने धर्म का विचार किया तो मेरे वध जाने की भी आशा है अतः धर्मज्ञ आर्य पुत्र आप मुझे ही वहाँ भेजे भुक्तम प्रियाण वापता धर्मच वितो चर, चर, महान तत्प्रसूति प्रिया प्राप्त नमाम माम तब सत्य मैंने सब प्रकार के भोग भोग लिए मन को प्रिय लगने वाली वस्तुएं प्राप्त कर ली महान धर्म का अनुष्ठान भी पूरा कर लिया और आपसे प्यारी संतान भी प्राप्त कर ली अब यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो उससे मुझे दुख न होगा जात पुत्रा च वृद्धा च प्रिय बहा चते समीक्षे तदहम सर्व देवसाय करो यत मुझसे पुत्र उत्पन्न हो गया मैं बूढ़ी भी हो चली और सदा आपका प्रिय करने की इच्छा रखती आई हूँ इन सब बातों पर विचार करके ही अब मैं मरने का निश्चय कर रही हूँ उत्सृज्या महामार्ज प्राप्त स्त्रि ततः प्रतिष्ठित धर्मो भविष्य पुनः तव आर्य मुझे त्याग करके आप दूसरी स्त्री भी प्राप्त कर सकते हैं उससे आपका गृहस्थ धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगा न चाप्य धर्म कल्याण बहुपतनी कृताम नृणाम श्री राम धर्म महान भरतूपर्वस्थ लघन ही कल्याण स्वरूप हृदय बहुत से स्त्रियों से विवाह करने वाले पुरुषों को भी पाप नहीं लगता परंतु स्त्रियों को अपने पूर्व पति का उल्लंघन करने पर बड़ा भारी पाप लगता है ए तत्सर्व समीक्ष आत्मत्यागम चरित आत्मान तार आद्यासु कुल चार धारक इन सब बातों को विचार करके और अपने देह के त्याग की निंदित कर मानकर आप अब शीघ्र ही अपने को अपने कुल को और इन दोनों बच्चों को भी संकट से बचा लीजिए वै सम्पान वाचम एवं मुक्त भरताम समारेंगे भारत मुमोच वन कई स्वरियो भृत वे संपान जी कहते हैं भारत ब्राह्मणी के योग कहने पर उसके पति ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी हो उसे हृदय से लगाकर उसके साथ ही धीरे धीरे आंसू बहाने लगे पर्वड़ी, पर्वड़ी, इस श्री महाभारती आदि परभि बकवध परभि ब्राह्मणी वाक्य सप्त पंचाशद्या प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्व में ब्राह्मणी भाग्य विषयक एक सौ संतानवा अध्याय पूरा हुआ